की एक आगर आगर और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शव संसार में प्रस्तुत है बेताल पच्चीसी की दूसरी कहानी पति कौन धुंधुए पक्के राजा विक्रम ने पेड़ से शव को उतारा और उसे अपनी कंधे पर डाल दिया और, और फिर यथावत शमशान की ओर तीव्र गति ऐसी बढ़ने लगे, लगे। तब तब शव के अंदर, अंदर के बेताल ने उन्हें समय बिताने के लिए कहानी सुनानी सुनाने प्रारम्भ यमुना नदी के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज करता था उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था ब्राह्मण यमुना के तट पर जप-तप किया करता था उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था मालती बड़ी रूपवती रूप थी जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को उसकी चिंता होने लगी संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बरात में गया था और भाई पढ़ने गया था तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी होने की बात कि उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ वह एक लड़के से यही वादा कर आया कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या हैं कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है दो उनके के साथ आए थे अब क्या हुआ ब्राह्मण उसका लड़का, लड़का और ब्राह्मणी तीनों ही बड़े, बड़े सोच में पड़ गए से हुआ कि लड़की, लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके पिता भाई, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की जहर झाड़ने वालों को बुलाया पर कोई नतीजा न निकला सब, सब अपनी अपनी, अपनी करके, करके, करके चले गए दुखी, दुखी होकर वे उस लड़की को लड़की श्मशान ले गए और, और क्रियाकर्म कर, कर आये तीनों, तीनों लड़कों में से एक, एक ने तो उसकी तो हड्डिया चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा एक दिन की बात है वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया ब्राह्मणी से अपना आंचल छूटता नहीं था ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा पीटा फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया लड़का जलकर राख हो गया ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ घर वालों ने बहुत कहा पर वह भोजन करने के लिए राजी न हुआ उसने कहा जिस, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें, उसमें मैं, भोजन मैं भोजन नहीं कर सकता इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीव ने विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जला सकता हूँ इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया जब रात को सभी खा पीकर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं इस ब्राह्मण के यहाँ कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाल ली ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जी उठी अब तीनों उसके लिए आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला राजन बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए राजा विक्रम ने जवाब दिया जो वहाँ कुटिया बनाकर रहा उसकी बेताल ने पूछा ऐसा क्यों? राजा बोला जिसने हड्डिया रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ जो राख लेकर रमा रहा वही उसका हकदार है राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका अभी आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की दूसरी कहानी पति कौन वाचक स्वर भारती परिमल